आप जो नाटक दृष्टान दिया गया था उसको घटाएंगे को घटा देंगे। निजस्थान बुद्धिचांचल्यात गौ अकुव तथा तथा निजस्थान सदा साक्षी साक्षी अपने स्थान में रह करके साक्षी का अपना स्थान होता है साक्षी को रहता है क्या अवसर है ना कोई अपना जगह है साक्षी साक्षर व्यापक है तो कहा रहता है साक्ष निजस्या मान स्व साक्षित प्रयोजक मूल अज्ञान से निजी शासन है ना मूल अज्ञान प्रयोजक निजसात प्रयोजकमूल्ञान नंबर एक निजस्वूल्ञान स्थान मन अतिष्ठान क्रह्म तत्ता स्वहिमा में स्थित ये तो संवत्कुम से नारद पूछा ना वो भूमा था। अपनी महिमा में रहता है भाई किसी अधिष्ठान में में ढूंढो मत इधर उधर मस्ती मस्त है अपनी महिमा में भी कहा है वो कुटा साक्षी ब्रह्म में ही है वो ब्रह्म क्या साक्षी सा अलग है क्या अर्थव अपने में रह करके स्व से भिन्न किसी अधिष्ठान की अपेक्षा किए बिना साक्षी सबको प्रकाशन ये बोध कराने के लिए शब्द प्रयोग कर दिया निजस्थान साक्षी गमा गमा और बाहर भीतर कहीं भी आने जाने का कर को कर न करते हुए बुद्धि चांचल्य आप करो तीवा तथा बुद्धि की चंचलता के जैसे क्या होता है लगता है साक्षी बाहर आ रहा आ रही जा रही है बुद्धि बाहर आ रही जा रही और आरोप करती थी साक्षी के ऊपर बुद्धि क्या है? कर है वृत्ति को लेकर बाहर जा रही है और वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है और लगता है चेतन ही चला गया वो चैतन्य नहीं जाता है ना इसम का गाड़ी जा रही है और अब क्या बोल रहे लाइट जा रहा है अंधकार भाग रहा है ना लाइट भागता है ना अंधकार भागता है भागता कौन है गाड़ी वो कैसा है न अंधकार रूपा है न प्रकाश रूपा है गाड़ी इधर यहां पर भी है ये बुद्धि भागती है और आरोप लगा दिया चैतन्य में चैतन्य है लाइट रहा है ट्रक में तो चल रहा है ना ट्रक के तो बल्ब लगे हुए हैं बुद्धिस्ट चैतन्य के समान है ट्रक का लाइट और ट्रक जाते लाइट तो जाता है सर बुद्धि जा रही है तो अब चैतन्य जा रहा है इसे कहते हैं बुद्धि की चांचलता का आरोप साक्षी में पढ़ने से लगता जैसा जैसा बुद्धि करती है वैसा वैसा साक्षी कर रहा है ऐसे भाषित होता है वास्तव कुछ भी करता नहीं बुद्धि करोति करो तथा तथा, तथा। बहिरंतर गए किम भेस तत्व है अब आया हम निज स्थान से कहने से अब बहुत बारी झंझट खड़ा हो जाएगा वो ऐसा कौन सा देश है जिसमें जो है साक्षी खड़ा होता है कि मधार होने सूत्र में पूछा ना। अरे कौन सी आधार में खड़े होकर शिव जी ने थारा ब्रह्मांड को खड़ा किया आधार क्या था कहाँ खड़ा था ब्रह्म जगत को बनाने के लिए कोई जगत होगा जैसे हम लोग बना कहीं खड़े हुए कोई काम थोड़े कर पाते हैं तो जैसे भगवान को समझ रहा है, ब्रह्म को समझ रहा है पूछ रहा है उसका आधार क्या है? पूछा जा रहा है भाई निजस्तान किम न बाहर कोई देश है ना भीतर कोई देश ना बाह्य बाह्यो न साक्षी बुद्धेर देशो बुद्धिर्देश बुद्धि संशांत ये बात्यस्त सह ही अलग पद होना चाहिए शब्द क्या ही तौ ऐसा नहीं हो जाएगा वो दो वास्तव में ये देश जो व्यवहार हो रहा है ना बाहर और भीतर ये सब बुद्धि का अपना कमाल है बुद्धि शरीर को अवधि मान लिया है इस शरीर के अंदर जब घूमती रहती है बुद्धि कहते मैं अंदर हूं और इंद्रियों के मन से बाहर जाती है तो कहते में बाहर हूं तो शरीर को एक अवधि मना करके बुद्धि ही व्यवहार कर रही है अंदर बाहर देशों की कल्पना वास्तव में न साक्षी का दृष्टिकोण में न कुछ बाढ़ है न कुछ भीतर है बुद्धि आदि अशेष संशांत क्योंकि बुद्धि समस्त चीज की शांत हो जाए सारा व्यवहार खत्म हो जाता है यत्र भाती अस्तितत्र सह जाते हैं कि उप्रति हो जाए उनकी प्रतीति का ही उपरती हो जाए जहां पर ये सब उपरत हो जाते हैं वो प्रकाश होगा जिसमें उप्रति का ग्रहण कर रहे हैं वही वह साक्ष्य समझो यत्र भाति तत्र अस्थित सह जहां इंसान की उपशांति प्रति भाषित हो रहा है वही वह है समझो तत्र तुम आह भाई भी साक्षी दृष्टि में से क्यों कह रहे हो क्योंकि जो है देशो ही तव उभाओ। तर ऐसे आप क्या कहना चाह रहे हैं तो बुद्धिया आदि शब्द है ना इंद्रिया आदि आदि शब्द से इंद्रिय वगैरह को भी ले लेना संशांति शब्द है ना प्रती विवक्षता उन सभी के प्रतीति की उपरती विवक्षित है उपलब्ध जाता है सकल व्यवहार को प्रारंभ हो जाए फिर कौन सा देश की व्यवहार होगा देश का रह जाएगा जब सारे व्यवहार ही शांत हो देश व्यवहार तो भी खत्म हो गया ना फिर निजी निज देश कौन सा होगा उसका ने करो मेरा मेरा कहने का भी प्राय समझो समझो से से आजकल लोगों सब सीख थक भाव नहीं था मेरे भाव नहीं था कहने का आप गलत समझ रहे हैं क्या भाव था कुछ बोलोगे दूसरे को गलती नहीं करे हो आपने हमारे भाव को भी ठीक नहीं पकड़ा मेरा तात्पर्य नहीं था बहुत तात्पर्य कहते हैं तो उसका आधार है आप जो कहते हो उसका कोई आधार नहीं एक झूठ के लिए दूसरा झूठ को जोड़ने के लिए बोलते जाते ही अंतर देश को भाषित यदि तरस्व देश भाग सर्वदेश प्रकृत्य देश को भासित यदि यदि कहते हो ऐसे सर्वोपहार हो जाए कोई देश भी भासित नहीं होगा कोई काल भी भासित नहीं होगा देश का सब खत्म हो जाएगा यदि ऐसे कहते हो अस्तु भाग कहते ठीक कार्य हो उसका कोई देश संबंध भी नहीं है फिर निजान का मतलब यही है कि सर्वदेश सर्वदेश सर्वदेशा सर्वदेश सर्वदेश सर्वगत्तम नतु संबंध को लेकर के ही तत्र सौरालोके मृग जल कल्लोलाना कल्पन आश केवल कल्पना है जैसे सूर्य के किरणों में आप मृग मरुमर्चिका का जल और जल का भी आवाज सब कुछ बिल्कुल एक कल्पना करते हिलकुल राजस्थान में कोई नहीं मिलेगा केवल बालू बालू बालू बालू वहां प्यासा हो गए और धूप के कारण लहर जैसे हो जाता है जो गर्मी है ना जो रेत है वहां उस रेत इतना गर्म होता है उसे लहर जैसी दिखता है ऊपर उसको आप जल समझ गए केवल जल समझाई का तो कोई बात नहीं था आवाज भी खड़े नहीं वो नदी का आवाज आ रहा है बहरा है पानी वहां पे। आवाज की भी कल्पना कर लिया वहां कोई आवाज नहीं चिड़िया भी नहीं वहां पर कुछ भी नहीं वहां आवाज जा जाएगा। और हवा चलता है ना वहां हवा से वो रेत में ऐसे ऐसे लाइंस बन जाते हैं देखा होगा <coughs> ऐसे लगता कोई नदी बहता है जैसे नदी कटान करके पानी उतर जाता है ऐसे लगता पानी आ अभी भी उतरा होगा सुख गया ऐसे लाइन बन जाते हैं। और कभी कभी ऐसे आधी तूफान चलता है थोड़ा भी होशियार नहीं रहेगा आदमी तो गया हो खोजते रहे पता नहीं चलो कहाँ आए हो कि इधर जो टीला आपने देखा था रेत का वो उधर चला जाएगा आप इधर से गए और ये सोच रहे हैं हम टीला गिनते जाएंगे ऐसे ऐसे में जा रहा हूँ नंबर नंबर लगा करके जाओगे तो जब तक आओगे तो उधर से उधर चलागे आप उधर चले जाओगे वहां गारंटी थे उधर उधर जाओ कहीं और भटक जाएगा आदमी इसलिए वहां के लोकल आदमी को पकड़ के चलना पड़ता है ऐसे रेजिस्तान घुसना है तो लोकल लोग उनको सब मालूम उनकी दृष्टि दूसरी होती है वो अपना वो हिसाब से घृणा करते टीले वे नहीं देखते हैं टीलों से कोई लेनदेन नहीं होता उनका फिर पता है रोज ही देखते हैं सगरे यहाँ है दोपहर वहाँ तो तो है शाम को वहाँ रात को वहाँ है कहीं आई और कहीं सब पता नहीं चले और नए टीले आ जाएंगे और इतना आंधी तूफान चलता कटीला कटीला छोटे छोटे होते हैं दूसरी कहीं और बन जाते हैं, हैं इसलिए मिलिट्री वाले तो कथिक मरुमरिची का जल में कल्लोल आदि की भी जैसे कल्पना कर लेते हो उसी प्रकार से भ्रम में सर्वदेशी कल्पना हुई है और ये आव देशी कल्पना तुम की सकल देश में साफ भ्रम का संबंध है तो भ्रम कल्पित है ब्रह्म ृत कल्पन सर्वगत्व न तो स्वतः न स्वतः नर्वज्ञ जित्रे भी करे सर्वज्ञ है वो सर्वातरियामी है वो सर्वग सर्व्याम सर्व्या कल्पित पदार्थों को लेकर के ही व्यवहार होता है स्वतः तो ब्रह्म में ना ब्रह्म सर्वज्ञ है न तो ब्रह्म सर्वगामी है सर्वव्यापी भी नहीं है जितने भी विशेषण व्यक्ति हो यह वास्तव में कुछ भी उस ब्रह्म में नहीं है देशादि कल्पना अधिष्ठान से स्वातृत्त देश अपेक्षा ना ना देशादि की कल्पना का अधिष्ठान होने के नाते उसको अपने से भिन्न किसी देशादि की अपेक्षा ही नहीं है भाव देशाद अभाव शास्त्रे सर्वगत सर्वसाक्षि उत्तिर्ध्यत ये देशाद कुछ भी नहीं सारा कल्पना ही है फिर ये कैसे कह दिया उस ब्रह्म को वो सर्वगामी है सर्व्यापी है सर्वसाक्षी है, है है सर्वे उत्तिर्ध्यत नहीं, नहीं। स्वाभाविकमें कि सैत्स कल है वह सर्वज्ञ कल सर्वे भी कल पर व्यापित्व भी कल्पित है सारा चीज कल्पना ही फिर स्वाभाविक कुछ भी नहीं है क्या ये, ये स्वाभिक कुछ, तो तो कुछ नहीं तो मानो उसके अंदर न तो स्वता कुछ नहीं माना जा सकता अद्वितीय असंग क्यों नहीं मान सकते हो क्योंकि एक सोची जा रही है असंग पुरुषा कह दिया है जिसमें किस का संघ नहीं जिसका कोई दूसरा है ही नहीं वहां पर कैसे मान लेंगे उसमें अमुख चीज है अतएव स्वतः कुछ भी नहीं है सर्वगतत्व सर्वसाक्षित्व वा न वास्तव इत्या सर्वसाक्षित्व भी वाक्य में वास्तविक नहीं है अंतर बहिर्वा सर्व ये परिकल्पये बुद्धि तेज साक्षी था वस्तु सुजर् बहिर्वा सर्व अंदर हो बाहर हो चाहे सब कुछ यम देशम परिकल्पये अंतर बहिर्देश सर्व देश जो कुछ बुद्धि कल्पना कर लेती है तब देश का साक्षी पांच साक्षी जरूर रहेगा पहले से क्योंकि बुद्धि कोई कल्पना करेगी तो कोई ना कोई अधिष्ठान में तो कल्पना करेगी किस अनुष्ठान में कल्पना करेगी वह चैतन्य में कल्पना कर सकती है और कहीं तो कल्पना नहीं कर सकती आते जहां भी जो कुछ भी कल्पना होती हो वह कल्पना का आधार रूपेण अधिष्ठान रूपेण पहले से विद्यमान वह उसको सर्वव्यापी तो कह दिया जाता है कल्पना के वजह से ही बुद्धि तुद्धि यम यम देशम परिकल्पेत तब तद देश तथा वस्तु सुजिए इसी वस्तुओं में भी जो जो उसकी कल्पना होगी उस कल्पना का अधिष्ठान रूपे ना ब्रह्म विद्यमान है इसलिए उसको सर्वज्ञ भी कहते हैं आप में विद्यमान साधे जानते हैं वैसी प्रकार से आप में विद्यमान क्या है आप नहीं जानते हैं हाँ थोड़ी मोटी बुद्धि हो तो नहीं भी जान पाएगा चिंटी जा रहा है उसे तो क्या मान चिंटी चढ़ रहा है कई होते हैं पता ही नहीं होता है मोटी बुद्धि है नहीं तो हल्का से कुछ भी है स्पर्श भी हो जाए तो मालूम हो जाएगा जैसे अधिष्ठान है? तो आप हैं, है, तो हो, के है, तो क्या आम सब है आप है, रूपये अधिष्ठान में जो भी आ जाए आपको तुरंत मालूम हो जाएगा और जितनी जितनी मन बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है उतनी उतनी और स्पष्ट इसलिए कहते हैं कि तथा तथा प्रपंचे थी उसी को और सर सार, सार समझाते हैं वस्तुओं में कैसे तस्य रूपा कल बुद्धिया गोचर यद्यूपा कल जो जो रूप संसार कल्पना हो रहा है बुद्धिया तत्प्रकाशन बुद्धि के द्वारा जो जो रूप रसादी कल्पना होते जाते संसार सारा जो कुछ भी है उन, उन, प्रकाशित करता हुआ तस् तस् साक्षी भवित उसका उसका साक्षी रूपेण हम ब्रह्म को मान मानते इन वास्तव में उसको साक्षी भी कहा नहीं जा सकता है क्यों गोचर मनसातिथर्तन मनसा वाणी बुद्धि का अविषय होने के नाम निज स्वरूप इत फिर उसका निज रूप क्या होता है तब का थे वो तो वाणी मन ना किसी का विषय ही नहीं होता है वो उसका अपना श्री रूप तो वाह बुद्ध गोचर स्वतः का वो अगोच है। से गोच मन गोचरते विषय नहीं है। फिर तो से नहीं होना चाहिए। ग्रहण कर पाएगा कथंता चेत ग्रहोशा स्वयमशिष्य आप ग्रहण करने की चेष्टा करेगा तो ब्रह्म पकड़ में आने वाला ही नहीं है सबसे बड़ा मूर्ख था नहीं सकता जो ब्रह्म को ग्रहण करने की चेष्टा करेगा ब्रम गोप्पा नहीं सकेंगे तो स्वरूप है उसको कहां से करोगे कैसे ग्रहण करोगे किससे ग्रहण करोगे जिससे सबू ग्रहण कर रहे हो उसको ग्रहण तो उस कहां से करोगे आप इसलिए कहते हैं कथम मुमुक्षु ने पूछा महाराज जो वाणी मन का विषय ही नहीं है उसको मैं कैसे ग्रहण करूं मई बघ्री अरे भाई ग्रहण करने की बात मत करो ग्रहण मत करो ग्रहण करने कोशिश मत करो चेष्टा ही नहीं करना ग्रहण करने की कर आदमी जो है महात्मा भगवान को ढूंढते फिर ढूंढते हैं ईश्वर कहाँ है मिलाओ, मिलाओ। जहाँ जा सबसे पूछता था वहां तो जाओ वो तो वहां वहां जाओ जहाँ तो भेजा लौट आया हरिद्वारा कहीं भी उसको ब्रह्म नहीं मिला कोई महात्मा कुछ कहते हैं कोई कुछ कहता है ऐसा करो ऐसा करो तो वो भगवान का अनुभव में आ जाएगा साफ कर करा करके फेल हो करके आ गया बो दुखी होके बैठा कर कहीं महात्मा नाये नहाने आया वहां हरिद्वार में उस तो महात्मा से पूछा महाराज आप बताओ इतना गंगा जी में नहाते होते तो क्यों नहाते हो वो कहता है कि मैं क्या नहाता हूं मुझे नहाने को जरूरत नहीं कौन नहाते तो रहता है ऐसे क्यों नहाता तो तुम जाने कर्म नहाते रहता है नहीं पागल है क्या नहीं मैं नहीं पागल हूं तुम पागल तो मैं क्यों पागल हुँ? और ग्यारे यार दुनिया में भगवान को ढूंढने वाला है वो वो पागल नहीं तो और कौन पागल हो सकता है तो सोचे महात्मा को सिद्ध तो है फिर कैसे मालूम में हम सब घूमघाम के आए हैं तो पैर पहुंचा महाराज माफ कर दो आप तो बड़ा ब्रह्म है फिर तो हमें बताओ हमें भगवान कैसे मिलेंगे ऐसे करना यहीं बैठे रहो और गंगा जी में देखते रहना ये जो जा रहे हैं ना देखते रहना इनको एक हरे हरे रंग का बड़ा मछली आएगा वो भगवान है उसको पकड़ तो पकड़ो पकड़ो ऐसे मछली मछली को आ गया हरे रंग का आने वाला है <laughs> आओ बैठा हुआ लेकिन देख रहे हैं डरे गए पलट भी उस समय निकल जा तो फिर पापा कह गया तू तो आंख बंद किया चला गया ईश्वर आ करके दर्शन देकर पकड़ नहीं पाया इसे एक पलक भी न गिराते लगा एक लगातार एकाग्र हो गया तो उसको समझिए मान लो क्यों तब गाता क्या है उसकी वाणी सुनो ढूंढत फिरत हम सब जग मही ढूंढत फिरत हम सब जग माह मथा और नाही खुद को न जाने ढूंढ दे ईश्वर को इसे बड़े और मूर्ख कौन है सारे जग में मैं ढूंढ फिरा इससे बड़ी मूर्खता क्या होगा जो खुद को न जाने और ईश्वर को जगत में ढूंढ दे इससे बड़ा और कोई मूर्ख नहीं वो तो खुद के अलावा ही नहीं अलग कहीं कुछ भी कान ढूंढोगे ग्रहण करने को पकड़ में थोड़े आएगा कहते ही आता ग्रहण मत करो इसे तुम ग्रहण कर रहा ना शांत कर कर जाओ चित्त निरोध कर दो स्वयं तो स्वयं से ग्रहण नहीं होता है तो इष्ट ही है वो। नो आत्म ग्रहीतभा विचारेण मायायां शिशके स्वयं अपने पेल घाता परमात्शेषण न सिद्धे आपके द्वारा परमात्मशेष जाता है सीधो तरगृहे स्वात्मा सेवैत मिथ्यात्शे आत्मा श्र सकद्व मिथ्या होने के कारण मिथ्यात्मनिश्चय आदर्श तती उसके प्रतिति भी उप तो के लिए समाप्त हो जाएगी स्वात्म सत्यतयावशिष्य तो है एकमात्र आत्मा सत्य रूप भाषित होद्य उत्याय स्वात्मा परिशिष्य आपने बड़ा युक्ति सत्ता समझा दिए कि अवशेष हम ही रह जाएंगे तथा तोक्षा किंचित प्रमाण अपेक्षित लेकिन वो है इसे क्या प्रमाण से होगा कौन करेगा किससे करेगा आदमी की हालत खराब है हमेशा किसी अप्रोक्ष करता है वो किस साधन से करता है द्वारा इसलिए उसके भी के लिए कोई प्रमाण प्रमाण ढूंढ रहा है किस से उसका न प्रमाणापेक्षा स्वप्रकाश स्वरूप ताद्रिक विपत्तिपेक्षा चित श्रुति पठ गुरु तत्र मान अपेक्षा कोई प्रमाण के अपेक्षा नहीं है क्यों सब प्रकाश स्वरूप है उसके लिए स्वरूप कोई प्रमाण के अपेक्षा नहीं प्रमाणों के द्वारा उसको ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ती है और फिर भी कह देने की मुझे प्रमाण चाहिए मेरे प्रमाण की पकड़ नहीं पाऊंगा तो प्रमाण कर लेको पड़ो गुरु से तात्रिक विपत्ति अपेक्षा अच्छे इस उस प्रकार के जो प्रमाण पैसा आपको है फिर तो मुखा मुख्य श्रुति गुरु के मुख से श्रुति को पढ़ो श्रुति ही प्रमाण तर हेतु तो प्रकाशतयापेक्षत सिद्ध है मानव अपेक्षित आशंक न स्व प्रकाशतया आत्मा का स्व प्रकाश होने से स्वस्पूर्तो मानव नापेक्षत स्वतः प्रकाशित होने के लिए कोई अन्य प्रमाण के पैसा नहीं होता एक से इस को, इस को, ज्ञान का सिद्धि के लिए मानव अपेक्षितम, मा हो यह ज्ञान भी कैसे सिद्ध हो जाए ये अपेक्षा जा करते हो के प्रमाण में श्रुत्या से ही अब बात साबित हो सकती कोई रास्ता। सकते आत्म अनुभव उपायधिकारी अनुभव कर लेगा मध्यमाधिकारी सुर्खियों के पीछे जाएगा और उसको क्या करना पड़ेगा मंदाधिकारी ना दर्शे यदि अशक्योतर बहिर्वशोनता अशक्य है सकल प्रकार के ग्रहण का त्याग करना असंभव है तुम्हारे लिए सकल इंद्र वृत्तियों का निरोध करना असंभव है योग चित्त चित्त निरोध करना तुम्हारे बस की बात नहीं है तो बुद्धि के शरण में जाना क्या करते सरस्वती पर पार कर दे हे माता कृपा करो अपने दम तो है नहीं इसको पार करने का कृपा कर जाना पड़ेगा बुद्धि के शरण में हम लोग क्या जब वो राम जी के वनवास का मामला उठ रहा था वनवास जाए गए राम जी सारी देवता परेशान हो गए अब क्या होगा का काम कैसे काम होएगा सब देवता मिले इंद्र के पास इंद्र के बृहस्पति के पास बृहस्पति सबको लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे मारे कैसे होगा सबको ठीक ठाक चल रहा है वहां काम अयोध्या में राम जी जंगल कैसे जाएंगी रावण को कैसे मार पाएंगी तो ब्रह्मा जी सोचे मैं भी क्या कर सकता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता कैसे कार्य सिद्ध होगा एक तरीका है सब सर सरस्वती के चरण में आ जाओ सरस्वती से प्रार्थना करो मैया तुम किसके दिमाग को घुमा दे उल्टा सुल्टा, ताकि जो है राम जी जंगल जाले तो वो भी सोचो मैं कैसे करो अब ठीक है भाई किसी को ढूंढते हैं जिसकी फिर ही जाए तो सरस्वती मैया ने मंत्रा को मंत्रा की बुद्धि पर चढ़ गई और घुमा दी सारा मीटर वो जो कह के कह के दशरथ को के के दशरथ राम को बोला के छुट्टी कर दिया ब्रह्मा जी जैसे लोगों को भी अंत में सरस्वती के शरण में जाना पड़ता है कार्य सिद्धि के लिए यानी नहीं फिर हम लोगों को तो जाना ही पड़े उसके अलावा फिर आते ही नहीं स्वर् क्या है हमारे घर मुक्ति है ज्ञान सिद्ध होना चाहिए इसलिए कहते हैं आप बुद्धि के शरण में जाना शरण रजा अधीन सन और उसके अधीन हो करके और उसको पटा करके मना करके सेटल करके अपना पक्ष में श्रुतियों के आधार पर चाहे भीतर उस भ्रम चाहे बाहर ब्रह्म को अनुभव हो तेरी मर्जी जहां चाहे वहां तो ब्रह्म को अनुभव कर सकते हो अंतर बहिर्शु अनुभूता चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो कहीं ना कहीं तेरे को ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा तो सर्वधरीय भ्रम बुद्धि जहां चार छाएगी वहां पर हमको दिखा देगी आपको अनुभव करा और एक बार कहीं भी तो अनुभव हो जाए तो आपका स्वरूप के अलावा कुछ है नहीं इसलिए स्वभेदा स्व हो जाएगा जो स्वभिनत प्रकाशित हो जाता है वह अंत में स्व अभिनत अनुभूत हो जाएगा तो मुक्ति हो जाती है बुद्धिशरण तो किम फलम बुद्धि के शरण में यहां से क्या बाल होगा वो भी फटका देगी तो तो नहीं नहीं ऐसा होगा नहीं के बुद्धि के साथ तो रहना है आपने केवल बुद्धि के, के में जाओगे तो दुनिया मिले जाएगी। बनाएंगे वहां। करेंगे, वो, करेंगे ऐसा करेंगे दुनिया जारी वो फसा देंगे बुद्धि बुद्धि के अकेलेपन में नहीं जाना अपने साथ शास्त्र होना चाहिए शास्त्र रूपी अस्त्र सहित बुद्धि तब तो काम करेगा नहीं तो वासना है उसके पास उसकी भी कोई दोष नहीं बुद्धि के बस परिस्था वासना है दुनिया भर की उन वासना को लेकर आपको ले चलेगी अपने रास्ते आपको अपने रास्ते चलना पड़ेगा ना इसने पहले क्या कहता गुरु और श्रुतिम श्रुति गुरु के विश्रुति श्रुति की सहायता से इस तो करके बुद्धि के शरण में जाओ तब अब बुद्धि श्रुतिया होकर के आपको स्वरूप का अनुभव करा देगी चाहे वह शर्म भीतर करा चाहे बाहर करावे कहीं भी खराब बुद्धिया यद्य परिकल्प्य बाहम आंतरम व तो साक्षित्वे न तदीन तो है सन परमात्मा तथा तो अनुभूय क्योंकि बुद्धि जो जो परिकल्पना करती है चाहे बाहर चाहे भीतर हो उसके साक्षी के रूप में ना आपका अपना स्वरूप कोई वो बोध करा दे बाह्यम आंतरम वुद्धि कल्पना कर रही है चाहे बाहर कल्पना कर रही है वो कोई चीज चाहे भीतर कल्पना करती है वो चीज लेकिन कैसा आपको बोध कराएगी कल्पना में पहले कल्पना का अधिष्ठान रूपेण कल्पना का प्रकाशित रूपेण बुद्धि आपको उस तक पहुंचा देती है उसको अनुभव करा देती परिकल्पित साक्षित्व न उनका उनका साक्षी रूपेण तद अधीन परमात्मा तथीव अनुभवित किस तरह से बुद्धि के अधीन होकर के बुद्धि उसके कल्पित वस्तुओं साक्षी रूपेण उस परमात्मा को आप भी अनुभव कर लेवे इस प्रकार से दशम प्रकरण के साथ साथ पंचदीप प्रकरण भी पूरा हो गया पंच विवेक प्रकरण पंचदीप प्रकरण पूरा हो गया है और अब पंच आनंद प्रकरण शुरू होगा पंचानंद सबसे पहले योगानंद आता है उसके बाद आत्मानंद उसके बाद अद्वैत आनंद विद्यानंद और अंत में विषय आनंद नामक प्रकरण पंच आनंद प्रकरण को भी शुरू करेंगे